ब्लॉग की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में बाल कहानियों के पिटारे से निकल रही है एक और नई कहानी जिसका नाम है अनोखी दवा लेखक परशुराम संबंध तो सुनते हैं कहानी अनोखी दवा जर्मनी, जर्मनी के सम्राट जोसेफ द्वितीय अत्यंत दयालु और सादगी पसंद, पसंद व्यक्ति थे, थे। वे, वे अक्सर वेश बदल कर अपनी, अपनी प्रजा, प्रजा का हालचाल जानने के लिए अकेले ही निकल पड़ते थे पढ़ते एक बार वह इसी प्रकार गलियों में घूम रहे थे तभी अचानक एक लड़का उनके सामने आकर खड़ा हो गया देखने में लड़का बड़ा गरीब लग रहा था उसके भोले भाले चेहरे पर चिंता और दुख के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे वह सम्राट को एक साधारण राहगीर समझकर बोला महोदय कृपा करके आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए लड़के का दुखी चेहरा देखकर सम्राट को उस पर दया आ गई उन्होंने उससे कहा बेटा, तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि तुमने थोड़े दिनों पहले ही भीख मांगनी शुरू की है इस पर बच्चे ने उत्तर दिया महाशय मैंने कभी पहले भीख नहीं मांगी मेरे घर की हालत जब बहुत बिगड़ गई। तब, तब आज विवश होकर मैं पहली बार किसी से सहायता प्राप्त करने के लिए अपने हाथ फैला रहा हूं। कुछ ही दिन पहले मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया हम दो भाई हैं। हमारे पास गुजारे के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है हमारी सहायता करने वाला कोई भी नहीं है एक माँ है और वह भी बहुत बीमार है कई दिनों से खाट पर पड़ी है कहते कहते लड़के का गला रुंध गया उसकी आंखों से आंसू बहने लगे सम्राट ने पूछा तुम्हारी माँ की दवा का इंतजाम कौन करता है लड़के ने कहा श्रीमान दवा के लिए हमारे पास पैसे हैं ही कहा इसी, इसी कारण तो आज मजबूर होकर भीख भी मांगने के लिए निकला हुआ लड़की की बातें सुनकर सम्राट जोसेफ का हृदय करुणा से भर गया उन्होंने लड़की से उसके घर का पता पूछा कुछ रुपए उसके हाथ में देते हुए कहा लो, जल्दी से डॉक्टर को ले जाकर अपनी माँ को दिखलाओ रास्ते में देर मत करना लड़का इतने रुपए देखकर खुशी से फूला नहीं समाया वह डॉक्टर को लाने के लिए दौड़ पड़ा इधर सम्राट भी ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंचे। लड़का अभी डॉक्टर लेकर घर नहीं पहुंचा था घर की हालत देखकर राजा को सच्चाई मालूम हो गई। उन्होंने देखा एक स्त्री चुपचाप बेजान सी खटिया पर लेटी हुई है पास, पास ही हाँ बैठा एक बच्चा, बच्चा खाने के लिए कुछ, कुछ मांगता, मांगता हुआ रो रहा है सम्राट स्त्री के निकट, निकट पहुंचा और उससे बोला बहन, बहन अब तुम्हारी तबीयत तो कैसी है तो स्त्री तो ने उस, उस अनजान व्यक्ति की ओर धीरे से गर्दन घुमाई और उसे गौर से देखते हुए बोली माफ कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं मैं डॉक्टर हूं। सम्राट ने उत्तर दिया फिर, फिर पूछा बहन क्या तुम क्या मुझे अपनी बीमारी के बारे में विस्तार से बताओगी इससे, इससे तुम्हारी चिकित्सा में, में सुविधा होगी उसके, उसके शब्दों, शब्दों में अपनापन और स्नेह भरा था स्त्री ने धीरे से करवट बदलते हुए कहा मेरे रोग का कारण तो वास्तव में हमारी बुरी आर्थिक दशा है कुछ दिन पहले ही मेरे पति का देहांत हो गया बस तभी से हमें बुरे दिनों ने घेर लिया व्यापार में जो पूंजी लगी थी पति की मृत्यु के बाद वो सारी पूंजी डूब गई। कहीं से एक पैसा वापस नहीं मिला बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं इनका पेट भर सकूं। मुझे अपने मर जाने की कोई चिंता नहीं है किंतु यह सोचकर कि मेरे पीछे मेरे बच्चों का क्या होगा चिंता से मेरा शरीर जला जा रहा है आज मुझे अधिक बीमार देखकर बड़ा लड़का मेरी दवा के लिए कहीं से पैसों का इंतजाम करने गया है वो आता ही होगा गरीब माँ बेटो की ऐसी दयनीय दशा देखकर दयालु सम्राट का हृदय दुख से भर उठा उसने स्त्री से कहा घबराओ नहीं बहन, ईश्वर की कृपा से आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी मुझे एक कागज का टुकड़ा दीजिए मैं उस पर आपके रोग की दवा लिख दूँ। सम्राट ने इधर उधर दृष्टि घुमाई घर में कागज का कोई टुकड़ा दिखाई नहीं दिया उसने बड़े लड़के की एक पुस्तक उठाई और उसके अंतिम पृष्ठ को फाड़ कर उस पर कुछ लिखा और स्त्री को थमा दिया कहा लो बहन मैंने इसमें दवा लिख दी है इससे तुम्हारी सारी बीमारी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी इतना कहकर सम्राट वहाँ से चला गया कुछ देर बाद लड़का डॉक्टर को लेकर आया वह बहुत खुश नजर आ रहा था उसने आते ही माँ से कहा माँ अब चिंता की कोई बात नहीं मुझे रुपए मिल गए हैं। देखो देखो मैं डॉक्टर को भी अपने साथ लेकर आया हूँ लड़के को देखकर कर माँ के होठों पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। बोली बेटा ईश्वर तुझे लम्बी उम्र देती अभी कुछ देर पहले भी यहाँ एक डॉक्टर आया था वह भी कागज पर कोई दवा लिखकर दे गया है डॉक्टर बड़ा ही दयालु और इंसान था स्त्री की बात सुनकर साथ आए डॉक्टर ने दवाई का पर्चा मांगा और उसे लेकर पढ़ने लगा कागज पर स्वयं सम्राट जोसेफ के हस्ताक्षर देखकर वह आश्चर्य से भर उठा बोला अब तो आप लोगों का सारा संकट ही कट गया पहले आपको देखने जो डॉक्टर आया था वह कोई साधारण डॉक्टर नहीं था जो दवाई वह आपके लिए लिखकर गया है वैसी दवाई देने की शक्ति मुझ में नहीं है उसी दवाई से आपको लाभ होगा आप बड़ी भाग्यशाली हैं। जो व्यक्ति अभी आपसे मिलकर गया है वहां और कोई नहीं स्वयं जर्मनी के सम्राट जोसेफ द्वितीय थे इस कागज पर आदेश लिखकर गए हैं कि आपको राजकोष से बहुत बड़ी धनराशि दी जाए यह सुनकर मां और बच्चों का हृदय अपने सम्राट के प्रति श्रद्धा और प्रेम से भर गया वे खुशी की मारे कुछ भी बोल नहीं सके डॉक्टर ने दवा दी स्त्री कुछ ही दिनों में भली चंगी हो गई, सारा परिवार सुख से रहने लगा अभी आप सुन रहे थे परशुराम संबल की कहानी अनोखी दबा वाचक स्वर भारती परिमल।